माइक टेस्ट कर लो ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज हम बताएंगे अमृत वास्तव में अमृत क्या है एक संत हुए हैं दरिया साहब उन्होंने अमृत के विषय में बहुत अच्छा कहे हैं उन्होंने कहा है कि अमृत नीको कहे सब कोई पिया बिना अमर न होई अमृत को सभी लोग अच्छा कहते हैं उसको अमृत को प्राप्त करने का परिणाम भी अच्छा है लेकिन पिया बिना अमर न होई लेकिन पिया बिना अमर न होई पिया कौन है पिया परमात्मा है सबके पिया परदेश बसत हैं लिख लिख भेजत पाती हमरे पिया मोरे हृदय बसत हैं नहीं कहूं आती न जाती राणो जी मैं तो गिरधर रंगवा राती परमात्मा को ही पिया कहा गया है प्रीतम कहा गया है साईं कहा गया है जब तक कि हम भजन चिंतन करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम अमर नहीं होंगे तो अमृत नीको कहे सब कोई पिया बिना अमर ना होई बहुत से लोगों का कहना है कि अमृत पाताल में रहता है स्वर्ग में रहता है चंद्रमा में वास करता है लेकिन इन सब का खंडन करते हुए कहते हैं कि को कह अमृत बसत पताला नाग पिए क्यों ग्रासत काला को कह अमृत बसत पताला बहुत से लोगों का कहना है कि अमृत पाताल में पाया जाता है महाभारत में भी आता है कि दुर्योधन दायी था वह शुरू से ही पांडवों से द्वेष करता था बाल काल में उसने साथियों का सहयोग लिया और भीम को षड्यंत के द्वारा खीर में जहर खिला दिया जब भीम जहर खा लिए बेहोश हो गए तो भीम को उठाकर के गंगा जी में डाल दिए भीम गंगा जी से बहते हुए समुद्र पहुंच गए समुद्र से पाताल में पहुंच गए पाताल में नाग लोग रहते थे वो देखे कि यहां कोई मनुष्य बेहोश पड़ा है उन्होंने मार डालने के लिए काट लिए ताकि मर जाए लेकिन जैसे ही काटे वैसे ही भीम का जहर उतर गया क्योंकि जहर से जहर कट जाता है इसलिए जैसे ही नाग लोग काटे भीम का जहर उतर गया और भीम को होश आ गया भीम बलवान थे ही लगे नागों को मारने पाताल पाताल लोक में तहलका मच गया नाग लोग बहुत काटे लेकिन भीम पे कोई असर नहीं हुआ जहर का कोई असर नहीं हुआ फिर नाग लोग राजा के पास गए और बताए कि ऐसी ऐसी बात है उनके राजा थे वासुकी नाग वासुकी नाग को सारी बात बताएं फिर भीम को पकड़ के लाया गया वासुकी नाग भीम से पूछे कि भाई तुम कौन हो और यहां कैसे आए भीम अपनी सारी बात कह सुनाए और बताए कि मैं कुंती का पुत्र हूं बास्की नाग कहे कि कुंती तो मेरी पुत्री है फिर भीम को अमृत पिलाया गया इस तरह से अमृत पाताल में पाया जाता है तो कहते हैं को कह अमृत बसत पाताला नाग पिए क्यों ग्रासत काला यदि अमृत पाताल में पाया जाता है और नाग लोग पिए रहते हैं तो फिर उन्हें काल क्यों खा लेता है वो क्यों मर जाते हैं मानस में भी आया है कि अंत कटा है अमित लयकारी काल सदा दुर्ति क्रम भारी अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा ये जितने भी हैं देवता नर नाग ये सभी काल के ग्रास हैं ये सभी मरने वाले हैं कहने का मतलब यदि नाग लोगों के पास अमृत है तो क्यों मर जाते हैं और और कहते हैं कि को कहे अमृत स्वर्ग माही बहुत से लोगों का कहना है कि अमृत स्वर्ग में रहता है को कहे अमृत स्वर्ग माही देव पिए क्यों मर मर जाहि यदि अमृत स्वर्ग में है तो देवता लोग क्यों मर जाते हैं शास्त्रों में आया है कि देवराज इंद्र एक बार देवराज इंद्र का शरीर परिवर्तन हुआ मरे तो गिरगिट हुए राजा नहुष की भी कहानी आती है कि राजा नहुष तपस्या करके देवताओं के राजा हो गए फिर जब उन्हें ब्राह्मणों का श्राप मिला तो वो अजगर हो गए अजगर अधम योनि है जब देवता लोग भी गिरते हैं तो अधम योनि में गिरते हैं तो कोकह अमृत स्वर्ग माही तो देव पिए क्यों मर मर जाहिं और कहते हैं कि कोकह अमृत ससि महाबासा को कहे अमृत शशि महाबासा घटत बढ़त क्यों होत विनासा बहुत से लोगों का कहना है कि अमृत चंद्रमा में वास करता है इसीलिए गांव में देखा जाता है लगभग शहरों में भी लगभग सभी जगहों में देखा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात को खीर बना करके आंगन में रख देते हैं ताकि चंद्रमा से अमृत टपके और सुबह हम लोग खीर को खा के अमर हो जाएं यह उस समय भी प्रचलित रहा होगा तभी तो लिखे हैं कि कहते हैं कि कोकह अमृत ससि महबासा घटत बढत क्यों होत विनासा यदि अमृत का चंद्रमा में वास है तो फिर चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता है चंद्र ग्रहण लगता है और विनष्ट हो जाता है ठीक है हम समझ गए कि अमृत ना तो चंद्रमा में है ना पाताल में पाया जाता है ना स्वर्ग में ही है तो फिर अमृत है कहां तो कहते हैं कि ये अमृत बातन की बाता ये सब अमृत बातन की बाता अमृत है संतन के पासा ये सब जो बताए ये सब जो बताया जाता है कि अमृत चंद्रमा में है पाताल में पाया जाता है स्वर्ग में पाया जाता है ये सब बातों की बात है इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो फिर अमृत है कहां तो कहते हैं अमृत है संतन के पासा वास्तव में अमृत संत सद्गुरु के पास ही है دریا अमृत नाम अनंता जाको पीपी अमर भये संता जिसे संत महात्मा लोग पीके अमर हो गए हैं अब हम भागवत से देखते हैं अब हम इसी को भागवत से देखते हैं भागवत में कथानक है कि देवताओं और असुरों का संग्राम चल रहा था देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे जो संजीवनी विद्या जानते थे इसलिए युद्ध में जो भी असुर मरता था शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे जिससे असुर विजयी होने लगे हावी होने लगे तब फिर भगवान विष्णु देवताओं के पास आए और कहे कि तुम लोग समुद्र का मंथन करो उससे अमृत निकलेगा जिसका पान करने से तुम लोग अमर हो जाओगे लेकिन खाली देवताओं से यह मंथन नहीं होगा इसके लिए असुरों को भी साथ में ले लो उस समय असुरों के राजा बलि थे देवता लोग बलि के पास गए उनसे समझौता कर लिए और समझौता करके समुद्र मंथन के लिए चल दिए लेकिन समुद्र को माथा कैसे जाए तो मंदराचल पर्वत मंदराचल पर्वत की मथानी बनाए अब उसके लिए रस्सी चाहिए तो बासकी नाग की रस्सी बनाए मुख की तरफ असुर हो गए पूंछ की तरफ देवता हो गए खींचना शुरू कर दिए मंथन करना शुरू कर दिए जैसे ही मंथन करना शुरू किए कि मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब भगवान कृपा करके कछप रूप धारण किए भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से एक कछप अवतार भी है तब भगवान कच्छप रूप को धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए तब फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उस समुद्र मंथन से 14 रत्न एक क्रम से निकले पहला रत्न निकला शंख दूसरा रत्न निकला घोड़ा तीसरे में निकले धन्वंतरी चौथा रत्न निकला धनुष पांचवा रत्न निकला कामधेनु छठवां रत्न निकला कल्पवृक्ष सातवें में निकला मणि आठवां रत्न निकला लक्ष्मी 9वें में निकला रंभा मेनिका उर्वशी आठवें में निकले आठवें में निकले लक्ष्मी जी 9वें में निकले ए, रंभा मेनिका उर्वशी जो अप्सराएं थी ये सभी समुद्र से ही निकले पता नहीं समुद्र में कैसे जीवित थे 10वां रत्न निकला हाथी 11वां रत्न निकला वारुणी जिसे शराब कहते हैं इसीलिए श्राबी लोग जब पी के मस्त हो जाते हैं तो कहते हैं कि यह समुद्र से निकला है रत्न है इसे पीने में कोई हर्जा नहीं है 12वां रत्न निकला विष 13वां रत्न निकला चंद्रमा 14वां 14वां रत्न निकला जा करके अमृत समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्न निकले और वो भी एक क्रम से निकले तो महात्माओं ने भाई महात्माओं ने छोटी-छोटी कथानकों के माध्यम से पूरी की पूरी साधना बता दिए हैं यह कोई ऐसा समुद्र मंथन नहीं है जो बाहर हुआ हो ना कोई ऐसा ही युद्ध हुआ है जो कि बाहर हुआ हो यह जो हैं हमारे अंदर की दो धाराएं हैं यह अध्यात्म है इसमें इसे महात्मा लोग ही समझते हैं बताते हैं और चलते हैं ये टोटल का टोटल अध्यात्म में है महात्मा लोघी से समझते हैं बताते हैं समुद्र मंथन के माध्यम से महात्माओं ने पूरी की पूरी साधना बता दी है कि हमें साधना कैसे करना है उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी है और जब हम साधना में लगते हैं तो उसमें कौन-कौन से अवरोध आते हैं उन अवरोधों को हम कैसे पार करें और परिणाम में हमें क्या मिलेगा समुद्र मंथन के माध्यम से पूरी की पूरी साधना बता दिए हैं इसमें कोई कमी नहीं है ये जो देवता और असुर हैं ये कोई बाहर नहीं हुए हैं ये हमारे अंदर की दो धाराएं हैं दैवी संपद की आसुरी संपद की जब हमारे अंदर दैवी संपद प्रवाहमान रहता है तो हमें संत महात्मा अच्छे लगते हैं साधन भजन अच्छा लगता है और जब हमारे अंदर आसुरी संपद प्रवाहमान रहती है तो काम क्रोध लो मोह अच्छा लगता है संसार अच्छा लगता है काम क्रोध लो मोह से संसार से व्यथित हो के प्राणी जब भगवान की शरण में बैठता है इससे पार पाने के लिए लेकिन इसके लिए हमें साधना तो करनी पड़ेगी अब प्रश्न खड़ा होता है कि साधना में करना क्या होगा तो साधना का जो मुख्य जड़ है वह है कि साधना प्रारंभ कहां से करें तो मंदराचल पर्वत मंदराचल पर्वत का मतलब होता है मन को अचल स्थापित करना जब हम जब हम इस जब हम मन को एक परमात्मा में अचल स्थापित कर देते हैं तभी साधना का श्री गणेश है आज आप लोग साधना तो करते हैं कभी इस देवता की कभी उस देवता की इधर-उधर भटकते ही रहते हैं यह साधना नहीं है परमात्मा एक है हमें उसे पाना है और जब हम एक परमात्मा में श्रद्धा कर ले जाएंगे तभी हमारी साधना शुरू होगी तो मंदराचल पर्वत मंदराचल पर्वत का मतलब मन को अचल स्थापित करना जहां हम इस मन को एक परमात्मा में अचल स्थापित किए तहां साधना जागृत बासकी नाग श्वास ही बासकी नाग है जब हम श्वास-प्रश्वास के चिंतन में लगते हैं भजन में लगते हैं भजन शुरू करते हैं तो यह मंदराचल पर्वत जो है समुद्र में डूबने लगता है कहने का मतलब जब हम शांत जब हम चित्त को सब ओर से समेट के शांत एकांत में बैठ के श्वास-प्रश्वास के यजन में लगते हैं भजन में लगते हैं तो यह मन संसार रूपी समुद्र में डूबने लगता है कहने का मतलब कि इस मन में संकल्प पे संकल्प चिंतन पे चिंतन उठने लगते हैं ना मालूम कहां से चिंता आने लगते हैं कहां से संकल्प आने लगते हैं यह मन कहीं जाता नहीं है यह मन कहीं जाता नहीं है तो हम क्या कह रहे थे मंदराचल पर्वत हां पीछे बोल के डिस्टर्ब कर दिए ये लोग तो श्वास वास वास्की नाग श्वांसी वास्की नाग है जब हम श्वास-प्रश्वास के योजन में लगते हैं भजन में लगते हैं तो यह जो मन है हमारा संसार रूपी समुद्र में डूबने लगता है तो यह जो मन है संसार रूपी समुद्र में डूबने लगता कहने का मतलब कि जब हम चित्त को सब ओर से समेट के शांत एकांत में बैठ के भजन में लगते हैं तो यह मन संसार रूपी समुद्र में डूबने लगता है ना मालूम इस मन में इस चिंतन में कहां से संकल्पों में संकल्प आने लगते हैं कहां से चिंतन पे चिंतन आने लगते हैं और कहां से यह मन सोचने लगता है वास्तव में यह मन कहीं जाता नहीं है यह मन इंद्रियों के माध्यम से ही संसार को भोगता है यह इंद्रियों के माध्यम से ही संसार को भोगता है हम इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ देख लिए हैं जो कुछ सुन लिए हैं जो कुछ रसस्वादन किए हैं जो कुछ स्पर्श किए हैं यह मन बार-बार उसी में जाता रहता है तो कछप अवतार कछप का मतलब इंद्रियों का संयम जब हम इंद्रियों का संयम कर लेते हैं कछप अवतार का मतलब इंद्रियों का संयम करना आप लोग कछुए को देखे होंगे कि उसे जरा भी खतरे का एहसास होता है वह तुरंत अपने सारे अंगों को समेट लेता है उसी तरह से कछप अवतार मतलब इंद्रियों का संयम करना जहां हमारी इंद्रियां संयम हुई तहां हमारा भजन शुरू भजन शुरू हो जाता है अब हम भजन करने के लिए पहले मन को अचल स्थापित किए फिर श्वास में लगे और मन को एकाग्र किए मन का संयम किए और जब हम मन का संयम करके मन को एकाग्र करके जब हम भजन में लगते हैं तो भजन होता नहीं है मन पता नहीं कहां-कहां जाता रहता है लेकिन धीरे-धीरे यह मन भजन में लगने लगता है तो पहला रत्न निकलता है शंख शंख लक्ष्य घोष का प्रतीक है लक्ष्य है परमात्मा वह परमात्मा घोषित होने लगता है हमें यहां पे जाकर के भगवान की विभूतियां दिखने लगती है भगवान की जानकारी होने लगती है तो फिर दूसरा रत्न निकलता है घोड़ा घोड़ा मन का प्रतीक है यहां मन पकड़ में आने लगता है पहले हमने आप लोगों को बताया मन ही मंदराचल है और यहां बता रहे हैं मन ही घोड़ा है वास्तव में थोड़ी सा अंतर है पहले हम मन को अचल स्थापित करके भजन में लगे थे लेकिन मन रुकता नहीं था लेकिन जब भगवान की विभूतियां देखने में आ गई भगवान की जानकारी हो गई तब फिर यह मन पकड़ में आने लगता है तीसरा रत्न निकलता है धन तीसरा तीसरे में निकलते हैं धनवंतरी एक धन तो बाहर का है दूसरा धन आत्मिक संपत्ति है यहां हमारे अंदर आत्मिक संपत्ति इकट्ठी होने लगती है तो धनवंतरी वैध थे तो कौन से वैध थे तो सद्गुरु वैध वचन विसासा संयम यह न विषय करासा सद्गुरु ही वैध थे यहां जहां हमारे अंदर दैवी संपत्ति इकट्ठी हुई त सद्गुरु का स्वरूप जो है हमें पकड़ में आने लगता है सद्गुरु का स्वरूप हृदय में बढ़ने लगता है चौथा रत्न निकलता है धनुष धनुष ध्यान की धनुष ध्यान का प्रतीक है यहां ध्यान की अवस्था आ जाती है कब जब दैवी संपत्ति इकट्ठी हुई और चित हमारा संकल्प विकल्प से रहित हुआ तब साधक का ध्यान लगने लगता है जब साधक का ध्यान लगा जहां साधक का ध्यान लगा तो साधक के अंदर रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं तो पांचवा रत्न है कामधेनु कामधेनु ऐसी गाय थी जिसके पास सारे रत्न थे सारा वैभव था उससे जो कुछ भी मांगो वह सब देती थी राम वशिष्ठ के पास कामधेनुती कामधेनु का मतलब है यहां साधक की सभी आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है छठवा रत्न है कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष का भी यही मतलब है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के आप जो भी इच्छा करोगे वह पूरी हो जाएगी वास्तव में कामधेनु और कल्पवृक्ष है कौन तो कहते हैं सूर्य सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरि हर, हर बन्दित पद रेणु वास्तव में परमात्मा ही कामधेनु और कल्पवृक्ष है जब साधक का ध्यान लगने लगता है तो परमात्मा ही साधक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं सातवां रत्न निकलता है सातवां रत्न निकलता है मणि एक तो मणि बाहर है लेकिन महापुरुषों ने श्वास को ही मणि की संज्ञा दी है तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए जब यहां साधक का ध्यान लगने लगता है और साधक का और साधक की जो श्वास है संकल्प विकल्प से शून्य हो जाती है उस समय साधक एक -एक की एक-एक श्वास मणि की सरदश हो जाती है अब आठवां रत्न निकलता है लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लच्च का प्रतीक है यहां साधक का लक्ष्य में भली प्रकार मन एकाग्र हो जाता है कब जब साधक का ध्यान लगने लगता है और साधक की एक एक श्वास मणि के सदस्य हो जाती है उस समय साधक की उस समय साधक की लक्ष्य में भली प्रकार स्थिति आ जाती है लक्ष्य है परमात्मा यहां साधक की परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ जाती है और जहां परमात्मा में स्थिति आई और ग्रंथि छूटने का समय हुआ तहां माया नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने लगती है छोड़त ग्रंथि जान खगराया विघ्न अनेक करत तमाया कलवल छलकर जाहिस्मीपा अंचन बात बुझावै दीपा नौवा रत्न है रंभा मेनिका उर्वशी रंभा का मतलब है यहां साधक के रंभा का मतलब है आप लोग पहाड़ों में देखे होंगे बड़े-बड़े चट्टाने होती हैं उन चट्टानों को जिनसे उल्टा जाता है उसे कहते हैं रंभा रंभा का मतलब यहां साधक की चित्त को उठा के दूसरी तरफ पटक देना यहां साधक के चित्त में सांसारिक चिंता आने लगते हैं वासनाओं के चिंता आने लगते हैं मेनिका मन में बस जाते हैं उर्वशी उर् में बस जाते हैं निकलते ही नहीं है जहां साधक बाहर गया सांसारिक चिंतन में गया तो हाथी हाथी काम का प्रतीक है 10वां रत्न निकला हाथी यहां साधक के चित्त में कामनाओं का प्रवाह प्रवाहित हो जाता है और साधक विचलित तहां साधक विचलित हो जाता है श्रृंगी की भृंगी करडाली पारासर के उधर विकार रमैया की दुल्हन लूटा बाजार पारासर ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके अंदर सारी योग्यताएं थी जो वेदव्यास के पिताजी थे उनके अंदर सारी योग्यताएं थी जिन्होंने दिन को रात में बदल दिए बहती हुई नदिया में टापू प्रकट कर दिए दुर, दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर दिए लेकिन दुर्ज काम रूपी शत्रु को नहीं जीत पाए काम बहुत ही दुर्ज शत्रु है क्या रहवार रत्न निकला बारुणी बारुणी कहते हैं शराब को शराब क्या देता है नशा देता है यहां साधक के चित्त में कामनाओं का ही नशा छाया रहता है बारहवां रत्न निकला विष विष विषय चिंतन का प्रतीक है यहां साधक के चित्त में वासनाओं का ही चिंतन छाया रहता है वासनाओं का चिंतन छा जाता है जब विष निकलता है तो कैसे जब विष निकलता है तो देवता असुर सभी व्याकुल हो जाते हैं वह कैसे शांत होता है शंकर जी के द्वारा सद्गुरु ही शंकर हैं जब यहां साधक चित्त में वासनाओं का चिंतन छा जाए तो साधक को चाहिए कि सद्गुरु के स्वरूप को महापुरुष के स्वरूप को हृदय में धारण करे जहां सद्गुरु के स्वरूप को हृदय में धारण किया वहां साधक का चित्त शांत हो जाता है और जहां साधक का चित्त शांत हुआ भली प्रकार निर्मल हुआ तो 14 या 13 वारत्न निकला चंद्रमा वास्तव में शांत और निर्मल चित ही चंद्रमा है और जहां साधक का चित्त शांत हुआ निर्मल हुआ वहां भगवान का आविर्भाव हो जाता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा और जहां साधक का जहां साधक का चित्त निर्मल हुआ शांत हुआ तो 14वां रत्न निकलता है अमृत नित कहते हैं नाशवान को अमृत कहते हैं अविनाशी को यहां साधक के हृदय में अविनाशी परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है जैसा कि लोगों को यह मानता है कि अमृत कोई घोल पदार्थ है जिसको पीने से हम अमर हो जाएंगे लेकिन महात्मा तुलसीदास जी एकदम साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिए हैं कि सुरतरुधेनु कल्पतरु रुका अन्नदान और रस पीयुसा अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है जिसको पीने से हम अमर हो जाएंगे तो अमृत क्या है अमृत साधना का परिणाम है जब हम साधना में लगते हैं तो एक के बाद एक अवस्थाएं आती हैं एक के बाद एक विभूतियां आती हैं जैसा कि हमने समुद्र मंथन के माध्यम से बताए और अंत में अमृत यानी अविनाशी परमात्मा का अंत में अमृत यानी अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है अब हम अमृत को गीता से देखेंगे मात्रा इस प्रशास्तु कौनते सी तोष्ण समदुखदाह आगमा पाइनो नित्यह तां तितिक्छसो भारत हे कुंतीपुत्र अर्जुन सुख दुख सर्दी गर्मी देने वाले इंद्रियों और इंद्रियों के भोग नश्वर हैं क्षणभंगुर हैं इनका भली प्रकार त्याग कर इंद्रियस्य इंडियास्यार्थी राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर् नवस्मा गच्छेत तो हस्य परिपंथिनो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष स्थित है इसलिए इनका भली प्रकार संयम कर इन्हीं के लिए समुद्र मंथन करना है और हमने इंद्रियों का संयम कर ही लिया इनके बस में नहीं हुए तो हमें क्या मिलता है तो कहते हैं यम हिना व्यथेन तेते पुरुषम पुरुषर सब समदुखम सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से व्यथित नहीं होता है भोगों में आसक्त नहीं होता है राग द्वेष से उपराम हो जाता है उसे क्या मिलता है अमृत मिलता है वह जरा वृद्धावस्था दुख से दुख सुख से सब से रहित हो के अमृत तत्व को प्राप्त करता है अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गुणाने तान्तीत त्रिन देही देह समुद्र भवान जन्म मृत्यु जरा दुखर विमुक्तो अमृत मस्नुते अमृत कौन प्राप्त करता है तो कहते हैं गुणाने तां तीत त्रिनदेही दे समुद्र भवान इस अविनाशी जीवात्मा को शरीरों का में बांधने का जो कारण है वह कौन है तीन गुण हैं थोड़ा समझने की चीज है ये ये अविनाशी जीवात्मा इस अविनाशी जीवात्मा को इस अविनाशी जीवात्मा को शरीरों में बांधने का जो कारण है वह कौन है तीन गुण हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवदनंती महाबाहो देहे देहिण मव्यम प्रकृति इस अविनाशी जीवात्मा को प्रकृति से उत्पन्न हुए सतो गुण रजोगुण तमोगुण ही शरीरों में बांधती है इसलिए इनके बस में नहीं होना चाहिए और कहते हैं गुणाने तांतित त्रिदेही दे समुद्र भगवान और जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है उपराम हो जाता है उसे क्या मिलता है तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृत मस्नुते वह जन्म से मृत्यु से वृद्धावस्था से दुख से उपराम हो के अमृत तत्व को प्राप्त करता है अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सरल तरीका बताते हैं माम चायो विविचारय भक्तियोयेन सेवते सागुणान समतीत एतान ब्रह्मभुवाय कल्पते जो अभेविचारणी भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करता है मेरी सेवा करता है अभेविचारणी भक्ति का मतलब जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है मेरी उपासना करता है मेरी पूजा करता है वह भली प्रकार तीनों गुणों से उपराम हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है श्री कृष्ण कौन थे योगेश्वर थे सद्गुरु थे जब हम सद्गुरु के स्वरूप का चिंतन करेंगे उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे जब हम सद्गुरु के स्वरूप का चिंतन करेंगे उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तभी हमें अमृत यानी अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी और कहते हैं ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठां अमृतस्य चा व्यसचा साश्वतस्य चा धर्मस्य सुखस्य एकांती कस्य चा उस ब्रह्म का शाश्वत धर्म का अमृत का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक मैं एक मैं ही आश्रय हूं श्री कृष्ण कौन थे योगेश्वर थे सद्गुरु थे अब यदि आपको अमृत की अब यदि आपको परम ब्रह्म परमात्मा की अमृत की आवश्यकता है तो सद्गुरु की शरण लें तथागत सद्गुरु की शरण लें महापुरुष की शरण लें संत कबीर भी इसी पे कहते हैं यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान यह शरीर क्या है विष की बेलरी है और अमृत सद्गुरु ही अमृत की खान है उनके पास सद्गुरु के पास थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अमृत की खानान है जब हम उनके पास जाएंगे उनकी सेवा करेंगे उनके द्वारा बत, उनके आदेश का पालन करेंगे और जब हमारी श्रद्धा से डोरी लगी जहां श्रद्धा से हमारी डोरी लगी तो जो अमृत प्राप्त कराने वाली जो क्रिया है जो विधि है हमारे अंदर जागृत हो जाएगी और जब हम उस क्रिया को करेंगे उसे आचरण में डालेंगे तो हमें अमृत यानी अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी तो हमने आप लोगों को बताया अमृत वास्तव में अमृत सद्गुरु के पास में है जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे उनकी बताई हुई साधना के अनुसार भजन चिंतन करेंगे तभी हमें अमृत यानी अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय